परम करु नो दुषण नेताई भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कीामचरी हरिदास ठाकुर की अनंतोटि वैष्णव वृंदक प्रेम सिंह होभुद्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरव भक्तवृंदक्री की राधा कृष्ण दुर्ग गोपिका श्याम गिरीदानी वृंदावन नवदेवकिेत्र जगन्नाथामी श्री राधा पार्थ सारथी के श्री श्री सीता गौ सुंदर की श्री श्री सीताराम जक्षुर अनुवान के शलोचन दास ठाकुर अविर भाव द्वितीय महा महोत्सव के समवेत गौरा भक्त वृंद के विजय गौ रमण दे ऑल प्रिस्ट्स असेंबल अबाउट हिज ऑलरीजम्स असेंबल अबाउट हिज ऑलरीजम्स ऑल प्रिस्ट्स श्री गुरु एंड गौ रंगा थैंक यू सर दिग्विजय मंडल के भक्ताओं से सभी साखी प्रभु का स्वागत है नमो नमो नमो नमो नमो भगवते नमो भगवते नमो दे दे नमो भगवते नमो भगवते राद ज्ञाजनाशलाकुन्मीत ये ना तस्म श्रीगुरव श्रीचैत्या स्था भूतले स्वयू कदा ददा स्वदाक हे कृष्णा कृणा सिंधु दीन बंदूष गणपते गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते तब्दाशना गौरांगी राधे वृंदवनेषभा प्रणमा मीन पांचा कलपत रूप सिंधु पावने वैष्णव्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्री गदाधर शिवा सदी गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे गीत हमने गाया था परम करुणा श्रील प्रभुपाद के कई सारे फेवरेट थे तो उनमें से एक श्रील प्रभुपाद का अत्यधिक प्रिय था श्रील प्रभुपाद जब विदेशों में गए और सर्वप्रथम उन्होंने जब निताय सुंदर या गौर गौरताय के विग्रहों की स्थापना की एक स्थान में और फिर स्थापना के पश्चात व्यास आसन पर बैठे प्रवचन देने के लिए तो प्रभुपाद शिल के, के विग्रहों की ओर देख रहे थे और देखते हुए उसको बोलना शुरू किया और जैसे ही प्रभुपाद ने ये दो शब्द उच्चारित किए परम करुणा तो प्रभुपाद के आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और प्रभुपाद अनुभव करते हैं कि वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु है, है उनसे अत्यधिक दयावान इस संसार में कौन हो सकता है तो ये जो आचार्य गण है इन्होंने ये जो वैष्णव गीत हमें दिए हैं ये वास्तव में बहुत बड़ी निधि या धन हमें प्रदान किया है सारे शास्त्रों का शिल प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में कहते हैं कि हमारे परंपरा के महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इन आचार्यों ने सारे शास्त्रों का जो निगूढ़ है, हाँ, है भगवत भक्ति की उपलब्धि के लिए जो सहायक है वो अपने गीतों में दिया है यदि कोई व्यक्ति इन वैष्णव गीतों का अध्ययन करता है तो वो सारे शास्त्रों का जो सार है वो अपने हृदय में वास्तव में धारण करता है इसलिए जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को पूछा किसी ने कि आप बताइए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का क्या उपाय है क्या किया जाए जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्ति संभव हो सके सरलता से तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि एक व्यक्ति के पास केवल दो आने चाहिए टू रूपीज उस समय तो आना था चार आने मीस पच्चीस पैसे आठ आने मीन्स पचास पैसे तो उन्होंने कहा दो आनों की आवश्यकता है उन दो आनों को ले को लेकर व्यक्ति मार्केट में जाना चाहिए चाहिए और वहां जाकर उसके पूछना चाहिए उसे कि क्या नरोत्तम दास ठाकुर के जो ग्रंथ दो अवेलेबल है आपके पास प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका जो उनके गीतों से भरे हुए हैं तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि इतना सरल है यदि कोई व्यक्ति इन वैष्णो गीतों को गंभीरता से स्वीकार करता है तो इसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण को हम कहते हैं कृष्णा कृष्ण सिंधु दीन बंधु जगत पते कृष्णा आप तो करुणा के सागर हो भगवान करुणा के सागर है वैष्णव को भी कहा जाता है वानशा कल्पतरु तरु कृपा सिंधु कृपा के वो भी सागर है मूर्तिमान तो चैतन्य महाप्रभु कौन है वही सागर जब अपनी सीमा का उल्लंघन करके बाहर आ जाता है वो कौन है चैतन्य महाप्रभु है तो चैतन्य महाप्रभु उस करुणा के द्वारा सारे जगत को आप्लावित करते हैं और सारे जीवों को कृष्ण भावना में डुबो देते हैं ये चैतन्य महाप्रभु है महाप्रभु के प्रति ये दिव्य भावों का उदय होता है और वो अपने से उचारित करते हैं परम करुणा पहु द्वी जना गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि खेवल आनंद कंद हाँ चैतन्य चरित में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो उनकी एक चीजों पर आप मनन करो चिंतन करो और वो क्या है चैतन्य चंद्रेर दया कर विचार विचार कर ले चितमत्कार चैतन्य महाप्रभु की जो ये वदान्यता है दया की भावना है इस पर थोड़े समय के लिए चिंतन करो मनन करो तो अनुभव करोगे चैतन्य महाप्रभु जैसे ना सबके जो असली हितैषी हैं इस संसार में नहीं है इसी कारण से लोचनदास ठाकुर कहते सब सार शिरोमणि सारे अवतारों के वो सार है सारे नहीं है बल्कि वो शिरोमणि है सर्वोच्च है चैतन्य महाप्रभु इसी कारण से आदि लीला में कृष्णदास कविराज कहते हैं महाप्रभु की कृपा का वर्णन तो करते हुए पात्र पात्र विचार नाही ना जहा पायता कर चैतन्य महाप्रभु का ये गुण है आप पात्र हो या अपात्र हो क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो चैतन्य महाप्रभु देखते नहीं है आप जहां जहां जिस स्थान में हो चैतन्य महाप्रभु वहां वहां जाकर अब कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं यही तो दयाल इससे और दयालु कौन हो सकता है वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा एक धोबी घाट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते और कहते अरे हरिनाम का उच्चारण करो कहते मैं सन्यासी थोड़ी हूं हरि नाम का उच्चारण करू हरिनाम का उच्चारण करूंगा तो कपड़े कौन धोएगा तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कपड़े मैं धोऊंगा लेकिन तुम क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे तो चैतन्य महाप्रभु तपते हुए जब पिघले सोने के भाती है और जब महाप्रभु के मुख से ये शब्द निकलते हैं कि मैं कपड़े धोऊंगा तुम हरे नाम लो तो उस व्यक्ति का हृदय पिघल गया और वो जो धोबी है धोबी घाट पर क्या करने लगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे रा, हरे राम रा, रा, रा, रा, हरे राम राम राम हरे हरे हमारे साथ तो हम हमारे कपड़े भी गंदे हैं और हृदय भी गंदा है तो और चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आवश्यकता है इसी कारण से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले तो उन्होंने कहा नमो कृष्ण प्रेमा महावद्या कृष्णाय कृष्ण चैतन्य तो चैतन्य महाप्रभु से अधिक और नहीं है जब रूप गोस्वामी मिले उनको दंडवत प्रणाम किया तो उनके मुख से निकला कि नमो आप सबसे बड़े व्य दानी हो तो महाप्रभु कहेंगे अरे कुछ पागल तो नहीं गए रूप गोस्वामी मैं तो दानी कैसे हो सकता हूँ मैं तो एक सन्यासी हूँ कुछ नहीं है दंडा दिया था और दूसरा सन्यास का एक आ, जो सन्यास कमंडलू है जल पान करने के लिए मैंने रखा था लेकिन जब मैं जगन्नाथपुरी जा रहा था उसमें से एक दंडा भी किसी ने तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु ने तो आभी आभी तो मेरे पास केवल है। और आप कहते हो कि आप सबसे बड़े दानी हो हो महाप्रभु जब ऐसे तो रूप कहते नहीं नहीं आप नहीं ऐसा वैसा दान दे रहे हो आप क्या दान दे रहे हो कृष्ण प्रेम प्रदायते इस संसार की जो दुर्लभ वस्तु है इस संसार में जो अवेलेबल नहीं है गोलो केर प्रेम संकीर्तन जो आप अपने साथ गोलक वृंदावन से लेकर आए हो वो कृष्ण प्रेम आप प्रदान कर रहे हो कृष्णा चैतन्य और आप वास्तव में वही कृष्ण हो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु जब केशव भारती के पास गए कि मुझे आप सन्यास दो तो केशव भारती जब सन्यास में उनको दीक्षित कर रहे थे उस समय में सोचा ये नव अद्भुत है इनको मैं सन्यास दे रहा हूं इनका क्या नाम रखा जाए वो सोचने लगे जैसे उन्होंने अपने आंखें बंद की और वो सोचने लगे कि क्या नाम रखो जो शुद्धा सरस्वती है उनके जुहा पर स्थापित हो जाती है और उनके जुहा से एक उचित नाम निमाय पंडित को प्रदान करते हैं केशव भारती चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर कहते हैं उचित नाम केशव भारती प्रभु वक्षे हस्त दिया बले शुद्धमति मती वो कहते हैं एक उचित नाम उनको हो आया और उन्होंने उस नाम का चिंतन करते ही निमाय पंडित के हृदय पर अपना हाथ रखा और उस नाम का वो उच्चारण करने लगे केशव भारती वो कहने लगे जत जगत तेरथ कृष्ण बोलाइया कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोक तो मै ते तो केशव भारती ने कहा जता जगत तेरा तुम्हें कृष्ण बोलाइया तुम सारे जगत के निवासियों को लोगों को इंड्यूस करते हो प्रेरित करते हो हरि का उच्चारण करने के लिए कृष्ण के नामों का गान करने के लिए और आपने क्या किया है आपने जो संकीर्तन आंदोलन है उसका प्रारंभ किया है शुभारंभ किया है और लोगों के अंदर जो जो कृष्ण चेतना है उसको जगाया है इसी कारण से आपका नाम क्या है श्री कृष्ण चैतन्य बोलिए तो केशव भारती कहते हैं कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में श्री श्रीमती राधा रानी का भाव मूड को धारण करते हैं और कृष्ण क्या है वो स्वयं कृष्ण हैं और दूसरे जीवों की चेतना को वो जगाते हैं। तो चेतन्य ऐसे परम करुणामय हैं और उनकी इस इस विशेष गुण को केवल उनके जो महान भक्त हैं पार्षद हैं वो अनुभव करते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय चरित्र चैतन्य महाप्रभु के कई सारे पार्षदों ने वर्णित किया है इतना ही नहीं उनके पार्षद ही नहीं उनके पार्षदों के जो शिष्यगण हैं उनके पार्षदों के जो पार्षद हैं उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के गुणों का गान किया है तो चैतन्य महाप्रभु पर कई सारे ग्रंथों की रचना की गई सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के जो नवदीप के संगीत है मुरारे गुप्त उन्होंने चैतन्य चरित का वर्णन किया संस्कृत में चैतन्य चरित महाकाव्य और उसके बाद जो वृंदावन दास वृंदावन दास ठाकुर से पहले कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रदय नाटक की रचना की तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन करने के लिए कौन व्यक्ति के पास वो योग्यता है जो चैतन्य महाप्रभु का निरंतर उनकी लीलाओं का गुणगान कर सकता है तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत गंभीर है और अनंत है और आनंद देने वाली है ब्रह्मा शिव ये भी महाप्रभु की लीलाओं का अंत नहीं पा सकते उनको समझ नहीं सकते तो फिर कौन समझ सकता है वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं निगुड़ चैतन्य लीलाएं बहुत निगुड़ है, लेकिन वही व्यक्ति जान सकता है जिसके में चैतन्य चरणों में बहुत प्रगाढ़ अनुराग है दृढ़ भक्ति की भावना है और इसलिए वो आगे कहते हैं कृष्ण लीला गौर लीला से करे वर्णन गौर पद पद में जा रहा है प्राण कृष्ण की लीलाओं को गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को वही व्यक्ति वर्णन कर सकता है जिसने वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के चरणों को ही अपना सर्वस्व बना लिया है क्यों कृष्ण लीला क्योंकि वास्तव में भागवतम को भी समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होना होगा हा भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति यदि प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रीति की भावना है वही व्यक्ति वास्तव में योग्य है गौरांग महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए और यही एक योग्यता उनके पार्षदों में थी जो कवि कर्णपुर है मुरारी गुप्ता हैं और तीसरा जो ग्रंथ है चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णित किया और फिर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितमृत प्रदान किया और फिर लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल तो चैतन्य मंगल क्या है मंगल मीन्स हॉस्पिशियस जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनेगा उसका जीवन वास्तव में मंगलमय हो सकता है तो ऐसे महान आचार्य श्री लोचन ठाकुर जो चैतन्य लीला की खान हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत चैतन्य लीला का वर्णन किया है जो बाकी और ग्रंथों में हमें प्राप्त नहीं होती और आचार्य गण कहते हैं कि विशेष रूप से उन्होंने जो विष्णुप्रिया के साथ जो संवाद संन्यास लेने के पूर्व है वो अद्भुत है जो बाकी ग्रंथों में हमें प्राप्त नहीं होता इसी कारण से ऐसे जो महान आचार्य हैं, उनका अविरभाव और तिरोभाव हमारे जीवन में उत्सव लेके आता है क्योंकि मनुष्य को कहा जाता है उत्सव प्रिय प्राणी है उसके जीवन से उत्सव को हटाओ तो उसका जीवन निरस हो जाएगा तो वैकुंठ जगत का स्वभाव क्या है शुक्रदेव गोस्वामी तीसरे स्कहते हैं अखंडित उत्सव वैकुंठा मे जहा कभी फेस्टिवल बंद नहीं होता फेस्टिवल का खंड नहीं होता जैसे भक्ति अहेतु की उसी प्रकार से वैकुंठ जगत में भी जो फेस्टिवल से उत्सव है निरंतर निरंतर होते होते रहते, आखंडित बिना किसी खंड के हैं, तो ऐसे ये जो महान आचार्य गण हैं, उनका आविर्भाव और तिरभाव भी एक साधक के लिए महान उत्सव है क्यों उत्सव है क्योंकि उनके इन कार्यकलापो को वो सुन सकते हैं उनका गुणगान कर सकते हैं और जिसके द्वारा वास्तव में वो कृष्ण के नजदीक हम जा सकते हैं इसी कारण से आ, पर जब ध्रुव महाराज का वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी करते हैं भागवत में जब ध्रुव चरित्र का एंड करते तो वो कहते हैं चौतीस कंद में श्रुतवेद श्रद्धया अभीक्षण अचुत प्रिय चेष्टितम भवे भक्तिर भगवती संशया वो कहते कि क्या बेनिफिट है ध्रुव महाराज के इस अद्भुत चरित्र को सुनने का क्या लाभ है तो वो कहते हैं श्रुवा श्रद्धया यदि व्यक्ति किसी महान वैष्णव के गुणों को श्रद्धा के साथ सुनता है तो क्या होगा अचुत प्रिय चेष्टिता वो अचुत का प्रिय हो जाएगा और अचुत उसके प्रिय हो जाएंगे भवे भक्तिर भगवती उसके हृदय में भगवत भक्ति की स्थापना होगी क्लेश और वो इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति होगा कि तीन तापों का प्रभाव उसके जीवन में महसूस नहीं होगा तो इतना ग्लोरी इतना महानतम है जब इन महान वैष्णव के बारे में हम श्रवण करते हैं इसी कारण से पद्म पुराण कहता है जैसे गीता में कृष्ण के आविर्भाव और तिरधान को कहा गया है जन्म कर्म मेरा जन्म और मेरे कार्य कार्यकलाप दिव्य है तो उसी प्रकार से पद्म पुराण कहते हैं न कर्म बंधन जन्मा वैष्णवा नम च विद्य वैष्णव भी कृष्ण के समान ही उनके जो जन्म है उनके कर्म है उनका जो तिरोधान है ये सब क्या है दिव्य है और इसी बात को स्थापित करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं आत वैष्णवेरा जन्म मृत्यु नाय संज्ञ आये से नज जाय तथा वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अरे वैष्णव को कभी जन्म और मरण नहीं है संज्ञ आये से जाय ने तथा वो तो महाप्रभु के नित्य परिकर है वो भगवान के संग में आते हैं और इस जगत से भगवान के संग में वापस आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं धर्म कर्म जन्म कभनाये पद्म नेते ते व्यक्त करी तो का ठाकुर कहते हैं इस प्रकार से जो वैष्णव हैं वो दिव्य हैं इसी कारण से प्रभुपात भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान भक्ति और जो भक्त हैं ये क्या है इस जगत के नहीं है हाँ ये तीन जो चीजें हैं और ये दिव्य हैं इस कारण से ऐसे जो महान आचार्य हैं वो इस जगत के प्राणी नहीं हैं हाँ जैसे भागवतम में वर्णन आया है कि जल के अंदर जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो मछलिया सोचती है कि ये भी हमारे समान ही एक प्राणी है उसी प्रकार से यदुवंशियों के बीच में कृष्ण थे यदुवंशी भी कई बार उनको समझ लेते थे कि ये हमारे समान ही है उसी प्रकार से सर्व साधारण जीव भी महान वैष्णव को अपने इस भौतिक दृष्टि से देखता है गुरु आदि वैष्णव को क्या कि ये तो मेरे समान ही बद्ध जीव है हाँ जब प्रभु पाद को पूछा आप अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में बोली है, तो मैं क्या कहूं वो तो वैकुंठ के हृदय तो में होती है तो ऐसे महान जो आचार्य है लोचन दास ठाकुर उनका आविर्भाव वर्धमान डिविजन हाँ या वर्धमान वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक स्थान था है कोग्राम 1523 में उनका हुआ था के किनारे पर ये विलेज है। तो ऐसे एक वैद्य फैमिली में प्रकट हुए थे उनके पिता का नाम था उनका आविर्भावी और उनकी मदर थी सदानंदी तो बचपन से ही लोचनदास ठाकुर को बहुत अनुराग था चैतन्य लीला में तो वो जैसे ही देखते थे वैष्णव को उनके पास दौड़ पड़ते थे और चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए उनके हृदय में तीव्र अनुराग था और चाह करते थे कब मैं वैष्णवों को मिलूंगा जिनसे गौरांग महाप्रभु और उनके के जो कार्य कलाप है उनको अधिक से अधिक सुनूंगा तो उस समय तो अर्ली डेज में विवाह होते थे बचपन में इनका विवाह हो गया तो पत्नी तो पिता के घर में निवास कर रही थी और फिर ये अपने घर में निवास कर रहे थे तो कुछ समय के बाद वो अपने मामा के वहां स्टडीज करने के लिए जाते हैं लेकिन अधिकतर जो अपना समय है गौर भक्तों के संग में बिताते हैं और गौर भक्तों के संग में निरंतर कृष्ण राम का कीर्तन और कृष्ण लीला को सुना करते हैं तो जब इन्होंने दीक्षा प्राप्त की नरहरी सरकार जो श्रीखंड ग्राम में रहते हैं मुकुंद सरकार के जो भाई है तो सारे लोग चिंतित हो गए कि यह वहां ही निवास कर रहा है श्रीखंड में और इसको कोई पारिवारिक आकर्षण नहीं है तो घर वालों ने नरहरि सरकार के पास जाकर कहा इनका जो वैराग्य है वो अप्रतिम है इनको कभी कहो कि आप जाओ जरा पत्नी को भी देखो जो गांव में रह रही हैं वहां लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे नरहरी सरकार ने आज्ञा दी जैसे हम देखते हैं नरोत्तम ठाकुर का संग जब रामचंद्र कविराज कभी, कभी छोड़ना नहीं चाहते थे नरतमदास दास ठाकुर तो ब्रह्मचार्य थे रामचंद्र कविराज ग्रहस्थ थे जब उनका विवाह हुआ तो उसके उपरांत वो आ गए तो श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा प्राप्त करते हैं और नरतमदास दास ठाकुर के संग में सदैव निवास करते हैं इसी कारण थे जो तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम मुझे उनका संग चाहिए तो ये कभी जाते नहीं थे और कई सारे लेटर्स रामचंद्र कविराज के लिए आते थे कि इनको वापस भेजो उनके पत्नी के और वो उन्होंने कहा जाऊंगा लेकिन एक नरोत्तम ने कहा नहीं आपको जाना होगा तो ये गए लेकिन सुबह मंगल आरती से पहले टेंपल हॉल के बाहर झाड़ू लेकर झाड़ू मारे रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर हैरान होंगे तो उसी प्रकार से लोचन दास ठाकुर के हृदय में इतनी विरक्ति थी इनके गुरु ने स्पेशल आदेश उनको दिया कि जाओ तो ये गए उस गांव में अभी बचपन में विवाह हुआ था अपने पत्नी को देखा नहीं था और घर भी वो बरसता भूल गए थे सोचो बारात के समय में गए होंगे तो जब वहां गए उस गांव में तो एक युवती नजर आई जिसने जल के जो घड़े हैं अपने सर के ऊपर रखे थे और वो जा रहे थे, उनको इन्होंने पूछा हो माँ हो माता जी ये इनका घर कहाँ है उन्होंने बोला होगा अपने ससुराल के बारे में तो उन्होंने कहा आगे जाइए जाते रहिए हाँ वहां आपको घर मिलेगा तो ये पहुंचे घर में तो वहां थोड़ा उनका स्वागत हो गया लेकिन देखा कि जल या जो भी है जल आदि लेकर जल के लिए कौन आ गई वही श्री वही युवती जिस जो अभी अभी उन्हें मिले थे, उसको उन्होंने अभी-अभी क्या बोला था, माँ। तब से उनके में और विरक्ति आ गई। उन्होंने कहा अभी वापस नहीं जाऊंगा और नरहरि सरकार के चरणों में श्रीखंड ग्राम में निवास करने लगे उन्होंने कहा अभी वापस नहीं जाऊंगा और फिर नरहरी सरकार ने उनको शिक्षा प्रदान की विशेष रूप से कीर्तन सिखाया और फिर उनको एक विशेष आदेश दिया कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करो सरल बंगाली भाषा में पांचाली जो ईस्टर्न बंगाली है उस, उस में उनको कहा कि चैतन्य महाप्रभु के गुणों का गान करो वर्णन करो लिखो तो अपने आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है शिरोधार्य करके वो एक वृक्ष के नीचे बैठे जो फूलों से सुशोभित था और एक पत्थर आज भी आप श्रीखंड ग्राम में जाते कटवा के पास तो वहां ये स्थान है जहां लोचन दास ठाकुर ने इस महान ग्रंथ का संकलन किया था और उनको आ, उनका आधार क्या था चैतन्य चरित महाकाव्य मुरारी गुप्त का जो संस्कृत बुक है कड़चा है उसके आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी तो ऐसे दा लोचन दास ठाकुर ने अद्भुत जो ग्रंथ है वो हमें प्रदान किया और आज भी उनका जो ओरिजिनल बुक वह दर्शनीय है तो ऐसे ने कई सारे ग्रंथ लिखे थे प्रार्थना एक बुक लिखा था दर्शन सार दुर्लभ सार धामली राज राजपंचाध्याय आदि तो ऐसे जब उन्होंने चैतन्य मंगल का वर्णन किया लिखा तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि मैंने अधिकतर चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन किया है लेकिन नित्यानंद प्रभु के को कर दिया है। उनको लगा कि मैंने अपराध तो नहीं किया तो फिर उन्होंने अद्भुत गीतों का एक संचय बनाया और वो गीत अधिकतर नित्यानंद प्रभु के ऊपर थे नेताय गुण मनी आमार आक्रोध परमानंद इत्यादि जो नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करने वाले गीतों का संचय उन्होंने प्रदान किया और एक विशेषता क्या है एक विशेषता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने अपने होने से पूर्व तीन भक्तों का वर्णन दूसरी सीमा, सीमा तक ले जाएंगे या कंटिन्यू करेंगे इस महान आंदोलन को महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य के बारे में बोला था जब महाप्रभु उपस्थित थे और चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोला था जब स्वयं महाप्रभु उपस्थित थे, थे? जिनके बारे में महाप्रभु ने बोला था और वो चीज हमें कहा प्राप्त होती है लोचन दास ठाकुर का ये ग्रंथ चैतन्य मंगल तो चैतन्य मंगल में सूत्र खंड जो पहला आदि और मध्य और अंत्य से पहले जो सूत्र खंड इंट्रोडक्शन है उस बुक का उसमें चैतन्य महाप्रभु जब अपने पार्षदों को कहते हैं या महाप्रभु अपने अवतारों के कारणों का वर्णन करते हैं तब तो चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद का वर्णन करते हैं तो वहां चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को कहते हैं नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेरा शक्ति प्रकाश करी बे आमे निज प्रेमा भक्ति तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को कहा कि एक वैष्णव की शक्ति क्या है संकीर्तन, कृष्ण नाम का उच्चारण करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम कृष्ण नाम का उच्चारण और कृष्ण के गुणों का गान करना कृष्ण कथा जिसे कहते हैं तो यह एक वैष्णव की शक्ति है प्रकाशक करे में हमें निज प्रेमा भक्ति मैं अवतरित होऊंगा और अपनी स्वयं के जो प्रेमा भक्ति है वो प्रकाशित करूंगा पूर्व तो कहते अरे मेरे संगियों पार्षदों आप क्या करो इस प्रकार से इन दो शक्ति के द्वारा मैं कलियो का संहार करूंगा नाम और गुण कृष्ण के सबे चलो आगे पाछे ना करा विचार आप लोग आगे चलो विचारित हो जाओ मेरे आने से पहले आप कोई डरने की आवश्यकता नहीं है जैसे प्रभु, के बारे में कह रहे थे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने मुझे कहा कि कृष्णा मेरी तो इस संसार में आने की इच्छा नहीं थी कृष्ण ने कहा आप चले जाओ आप मैं सब कुछ देख लूंगा वहां जाकर ग्रंथों का आ, लिखो और ग्रंथों का वितरण करो तो लेक्चर में कह रहे थे तो उसी प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं उनके भक्तों को आप आप चलो आगे आप कोई और विचार मत करो और आगे फिर चैतन्य महाप्रभु ने पार्षदों को कहा नाम संकीर्तना तीक्षण खड़ा गलैया अंतर असुर बलवार लेके आऊंगा तीक्ष्ण हाँ, खड़क बहुत धारदार खड़क हाथ में लेकर आरो क्या है खड़क उस खड़क के द्वारा तलवार के द्वारा हाँ जो अंतरे आंतर आसुर जीवे हर जीव के अंदर इंद्रिय भोग करने रूपये जो आसुर है उसको खाद डालूंगा फेली बजिया काटकर उसको फेंक दूंगा उसके हृदय से मींस महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं हरेक जीव की हार्ट सर्जरी करूंगा किसके द्वारा तलवार के द्वारा और तलवार क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे ग्रिश्ना, हरे ग्रुं। ग्रुं। ग्रुं। रां, हरे राम हरे राम राम राम हरे और आखिरी चैतन्य महाप्रभु ने कहा जदि पापी छाड़ी धर्म दुरा देश जाए मोर सेना पति भक्त जाय महाप्रभु ने कहा जदि पापी छाड़ी दूर देश जाए यदि पापी लोग भागेंगे भी जगह यहाँ से तो भी मोर सेनापति भक्त जाए तथा मेरा सेनापति भक्त वहां जाएगा और उनको क्या करेगा उद्धार करेगा उन सबका इस प्रकार से लोचन दस ठाकुर के द्वारा हाँ हम हाँ अवगत होते हैं हाँ प्रभुपाद के बारे में तो प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य हैं जो अभी भी जा रहे है पूरे विश्व में अपने ग्रंथों के माध्यम से लोगों का उद्धार कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये जो महीना है ये करोना का महीना है करोणा खुद के जीवन में हम अनुभव करें हो कृष्ण के प्रति अपने सौभाग्य का हम बारे में सोचे, कितना हूं कृष्ण ने मुझे कहा से उठा के कहा ला दिया मेरे पास कोई योग्यता नहीं है नाम का उच्चारण कर पा रहा हो कृष्ण कथा कर पा रहा हो भक्तों का संग मिल रहा है प्रसादम मिल रहा है हा? लेकिन इसी को जब हम ग्रेटफुल होते हैं अपने सौभाग्य या कृष्ण के प्रति तो हमें उसी करुणा को आगे देने का प्रयास करना चाहिए और वो करुणा से भरे हुए क्या है प्रभुपाद के ग्रंथ या ग्रंथ जिसके पास भी जाएंगे उसके ऊपर चैतन्य चंद्र की गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और शिल प्रभुपाद की असीम हाँ करोना होगी इसलिए नारद भी कहते हैं प्रथम स्क में कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया भक्ति वेदांत के द्वारा किसके द्वारा भक्ति वेदांतों के द्वारा और हम सबके जीवन में भी परिवर्तन आया किसके द्वारा तो भक्ति वेदांत के द्वारा तो ऐसे भक्ति वेदांत की कृपा सबको आवश्यक है हम पहले भी सबने भक्ति वेदांत की कृपा को अनुभव किया और कर रहे हैं और आगे भी अनुभव करेंगे तो ये कृपा फ्लो हो रही है उनके ग्रंथों के माध्यम से तो प्रभुपाद के ग्रंथ अप्रतिम हैं जिनको हमें दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए मैं एक छोटा सा प्रभुपाद बुक स्टोरी एक सुनाता हूं समय एक्स्ट्रा हो गया है क्षमा चाहूंगा तो जो मैं मुंबई में डिबोटीज पुस्तक वितरण कर रहे थे तो जब हम सिंसियरली भगवत सेवा करना चाहते तो कृष्ण कहते ददा बुद्धि योगम तम मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा आप करो तो वो एक सरल सिंपल एक बुक बैग उठाया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में वहाँ उसने बुक टेबल लगाया बुक्स और छोटी -छोटी बुक्स थी। तो बुक्स रखी रखी और और तो वो कहने लगा ये अमूल्य बुक है ये ग्रंथ है ग्रंथ तो फिर उस समय एक व्यक्ति ऐसे ही घूमते हुए वहां आ गया उसने कहा छोटा सा था। ये ग्रंथ है ये तो ग्रंथ है ये तो पुस्तिका है छोटा सा दस रुपए का बुक था ग्रंथ का मतलब होता है जो भारी हो मोटा हो और कभी उठा नहीं पाए ताकि हम कभी पढ़ भी नहीं पाए तो दूसरे कहा काहे का ग्रंथ हा ये तो पुस्तिका है और इससे क्या होगा बड़ी बड़ी बातें करते हो वैकुंठा गोलक वृंदावन कृष्ण लोग जाने की बातें करते हो इससे जाएगा व्यक्ति ये दस रुपए की किताब से अब ये भक्त को लगा मेरी तो बहुत खिंचाई हो रही है <laughs> उसने प्रभुपाद को प्रार्थना की प्रार्थना पावरफुल टूल है हु? तो उस समय भगवान ने बुद्धि दी क्या बुद्धि दी उन्होंने कहा आप मुझे तो यात्री लगते हो कहा जा रहे हैं कहते अभी तो फ्रंटियर जो मेल है वो आएगी मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ अच्छा है क्या उन्होंने कहा टिकट है लेकिन आपको क्यों दिखाऊं? मैं तो टिकट दिखाऊंगा को तो नहीं दिखाऊंगा नहीं नहीं, नहीं प्लीज दिखाओ दिखाओ उन्होंने कहा ठीक है दिखाया टिकट हाँ ये रहा टिकट ये छोटा सा कागज का टुकड़ा एक हजार किलोमीटर ले जा सकता है तो ये ये जो बुक है ये कहा नहीं ले जा सकती आपको इसलिए प्रभुपा एक बुक भी लिखा है छोटा अन्य लोगों की सुगम यात्रा तो प्रभुपाद की सेवा में लगता है तो वो व्यक्ति बुद्धि अर्जन करता है तो और पता नहीं ठीक है तो इस प्रकार से कई सारी कथाएं हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमें प्रेरित होना चाहिए और लोचंदाकुरचार्यों की जो करुणा है दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए हमारे अंदर वो करोणा का भाव नहीं है लेकिन हम यदि जिनके हृदय में करुणा है उनको असिष्ट करते हैं तो हम लाभान्वित होते हैं जैसे ध्रुवों को असिष्ट किया उनकी मदर सुनीति ने तो सुनीति को भी लाभ मिला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम रा, रा, श्रील लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद ट्रांसजेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के समवेद गौर भक्त वृंद के निताय गौर पे मुझे लगा लेट हो गया अभी <laughs>